बाबाली महाराज का दर्शन करने के बाद गंगा किनारा गया था का तो हमारा गया तो सुना बाबाजी चुपचाप बैठे रहते थे उनके पास सुनाना होता था की बात है, अब इस बात को पैंतीस वर्ष छत्तीस वर्ष साबित कराया जब मैं सुना के उठा चलने लगा तो फिर कितना पहने हुआ था गृह था एक सब दिन आए तो उन्होंने पूछा कि तुमने वेदांत पढ़ा है तो मैंने कहा कि नहीं पंडित जी मैंने पढ़ाता तो नहीं है परंतु मैंने सुना है तुम तो ठीक हो नहीं गलत है ऐसे बोले पंडित जी क्यूँकी ये वेदांत जो है ये अध्ययन विधि के अंतर्गत नहीं है स्वाध्याय भी का गया बल्कि आत्मादार द्रष्टव्य श्रोताज मंत्रज लिविद्रा कि वेदांत का अध्ययन नहीं होता वेदांत का श्रवण ही होता है और उन्होंने हमारी पीठ थोक दे। था था दे था। तो, तो हमको बड़ी खुशी रही <coughs> कि देखो इतने वृद्ध सज्जन हमारे पिता के समान और सज्जन कितने की कि कहते हैं कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो ये उनका सब्जन नहीं लो बड़े विद्वान है ये जो वेदांत है उपनिषद है ये श्रवण करने की वस्तु है तो अध्ययन में और श्रवण में क्या अंतर होता है तो अध्ययन का जो अधिकार है वो धर्म के अंतर्गत है उपराय संस्कार हुआ जब जज्ञो पंडित हुआ तो ब्रह्मचारी हुए गुरकुल में गए और गुरु के पास रह करके सदंग वेद थे विहित हो वहां सदंग वेद का अध्ययन करना चाहिए और इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तो जो तो प्रत्येक तो शाखा के ब्राह्मण का क्षत्रिय का मनुष्य का ये धर्म है कि वो वेद का स्वाध्याय करे और ये उपनिषद भी वेद के अंतर्गत तो है इसलिए इसका भी स्वाध्याय करे परंतु जब जोडान पे निचि रे तो रुचि क्या होती है परीक्ष लोकान कर्म चित ब्राह्मणों निर्वेद मायाक नाक के करते न कर्म से जो दुनिया बनाई जाती है उसकी पहले परीक्षा कर ले उसकी जांच पड़ताल कर ले जो हम कंकर सिंचन महल बना रहे हैं कंकर चिंचन महल बना रहे हैं एक एक नया पैका है न एक, एक रूपये का नोट है ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं इनका अंत कहाँ है लोकान कर्म सित और ठीक इसी तरह से कर्मचित जो प्रलोक है वो पहले से पैसा जमा कराकर होटल में जाकर रहते हैं ब्लाज में जाते हैं रहते हैं इसका अंत कहाँ है कि जब तक पैसा है तब तक वह है और पैसा खत्म हो गया तो खत्म हो गया तो ग्राह्मणों निर्वेद आया पहले परीक्षा है और फिर निर्वेद वैराग्य है उसमें ये समझ आना जरूरी है कि जो स्वतः सिद्ध आत्मा है मुक्त शुद्ध सिद्ध मुक्त स्वरी उसकी ओर ध्यान दिए बिना हम धड़ाघर सनासर का बढ़ते जा रहे हैं आगे दौड़ते जा रहे हैं और जिधर सुगम होता है उधर दौड़ते हैं तो नीचे दौड़ने में, में बड़ी सुगमता होती है तो ये हमारी निचाई कहां तक नीचे भी जाएगी इस बात को समझना चाहिए ना के कृतः कृपय ना जो स्वतंत्र सिद्ध वस्तु है वो तो जैसी है वैसी है जे है तो है ना कुछ हुआ अनह कुछ ना कुछ हो अनहार अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार तो ही जो अपना स्वरूप है वो नित्य शोध मान कर्म और कर्म फल से अलिप्त नित्य अलोभ अज्ञान से अज्ञान इसके असंस्कृष्ट में बिल्कुल है नहीं और नित्य मुक्त बंधन कहीं इसके लिए है नहीं ये साक्षात ब्रह्म इसके लिए विवेक वैराग्य और शांति दानता उपरकृत प्रतिक्षु समाहिता श्रद्धा व्यक्ति आत्मनिर् आत्मान पशिए आत्मदर्शन के लिए क्या चाहिए कि शांति माने मन में संसार के लिए पदार्थ प्राप्त करने के लिए जैसे नोट पूरा अनुभूति प्राप्त करने के लिए भोग प्राप्त करने के लिए शरक चंदन बनता और कोई कोई काम करने के लिए मन में अशांति नहीं होनी चाहिए और इंद्रियों का थोड़ा दमन होना चाहिए और कर्मों में उपराती होनी चाहिए और दुख आए तो उसको सह लेना चाहिए हर दुख से धंडा लेके लड़ने के लिए न जाए और एक पूरी चाहिए अपने साथ श्रद्धा के जैसे कहीं परदेश में जाते हैं तो रेल के टिकट के लिए पैसा चाहिए विमान के टिकट के लिए पैसा चाहिए और रास्ते में कहीं भूख लगे तो खाने का भी बंदोबस्त चाहिए तो ये जो श्रद्धा है ये वित्त है वित्त है माने पूजी है क्योंकि तो एक ऐसे पदार्थ की ओर हम जाना चाह रहे हैं जो हमें प्रत्यक्ष से अनुमान से या दूसरे प्रमाण से मिलता नहीं है वहां सब प्रमाण होते हैं, तो जब ये साक्षात्कार हो जाएगा तब को श्रद्धा तो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी वो तो साक्षात अपरोक्ष अपना खरूप ही है परंतु जब तक इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक श्रद्धा की पूंजी लेकर के उस मार्ग में चलना पड़ता है तभी तक श्रद्धा है जब तक मिल न जाए और मिल जाने के बाद तब तो, तो फिर श्रद्धा तो तब तो करनी पड़ती है की जब कोई तो एक सड़कों के दाने भर को तो दवा दे और कहे कि तुम्हारा तो बड़ा रोग मिट जाएगा तब तो श्रद्धा करनी पड़ती है जब नाई से आगे सिर पड़ता है तो श्रद्धा करनी पड़ती है कि ये हमारा सिर काटे बिना हमारे बाल बना देगा ये हमारी माँ है इस पर श्रद्धा करनी पड़ती है ये हमारा बाप है इस पर श्रद्धा करनी पड़ती है क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा आत्मा में तेज गदर्भगुप्त है ये बात समझ में नहीं आती है और यहाँ तक कि परलोक संबंध का भी ग्रहण नहीं होता है तो बोले भाई आओ हम प्रत्यक्ष और अनुमान से आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं जो कि हमारे कार्किको ने हमारे तो नई आयिकों ने गहनों ने सिद्ध करने की कोशिश की है की तो देहातिरिक्त एक आत्मा है कि कारबाकों ने और बौद्धों ने देहातिरिक्त आत्मा को सूचा दिया बोले भाई तो देखो कितना तर्क है नई आयिकों के पास कितना तर्क है सांखों के पास योगियों के पास बोले नहीं नहीं तर्क वर्क उनके पास नहीं है वो तो उपनिषदों में से ही सुना हुआ है और इस सुने हुए पदार्थ को सुने हुए तर्क को वो बढ़ा करके बोलते हैं और कहते हैं कि देखो ये प्रत्यक्ष और अनुमान से शुद्ध है अगर में कब असल में तो वो लोग भी और वो लोग भी दो गोक्त आत्मा का ही वर्णन करते हैं यदि निरूपण करने पर एक शरीखा आत्मा शुद्ध हो जाता तो आत्मा अंतकरण के अनुसार घटता बढ़ता है देह के अनुसार वो गई लोग नहीं मानते ज्ञान उसका गुण है कि स्वरूप है इसमें मतभेद नहीं होता वो जाता आता है कि नहीं जाता आता है कि इसमें मतभेद नहीं होता लेकिन आत्मा के संबंध में इतना मतभेद है यदि श्रोत्र लक्ष्य को लेकर के दुदान्त में वर्णित जो आत्मा का स्वरूप है उसको लक्ष्य करके यदि हम उसके बताए हुए मार्ग से न चलें तो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध गुप्त तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता इसलिए अभिमान और अश्रद्धा को दबाने के लिए श्रद्धा भुक्त की आवश्यकता पड़ती है और अपने मन में समाधान रूप एक की एकाग्रता की भी आवश्यकता पड़ती है और मुखुर वही शरण मम प्रपदे मुमुक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है कि इस प्रकार इस प्रकार साधु संपन्न जो अधिकारी है उसके लिए वेदांत का उसके लिए वेदांत का श्रवण मनन जो है वो गुरु प्रसदन पूर्वक सदगुरु के पास जाकर के वेदांत का श्रवण मनन निधि सम्पन्न होता है वो किसी भी इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ के द्वारा अमुख हेतु दृष्टांत वर्धितम यहां तक कि उसके लिए जगत में कोई हेतु नहीं और कोई दृष्टांत नहीं कोई भी दृष्टान आत्म वस्तु के लिए नहीं है इसलिए उपनिषद के द्वारा ही श्रुति के द्वारा ही आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन होता है उपनिषद जो है जो आपने सुनाई हमारे महाराज ने सुनाया हमारे पिता के समान और हमारे ऊपर बड़ा वास्तव्य रखने वाले बड़ी कृपा रखने वाले स्वयं श्री संजयनंद जी महाराज उन्होंने आपको सुना यही कि ये उपनिषद विद्या जो है ये बड़ी विलक्षण है बड़ी विलक्षण है ये उपनिषद विद्या ये रोदों में शब्द राशि और अर्थ राशि विद्या ज्ञान स्वरूप विद्या और शब्द रूप भी विद्या है बोला तो जो कर्म विद्या है वो शब्द रूप और अथ पड़ा का कदक्षर अधिगम्यते। थे ये जो उपनिषद है ये सूखी नहीं है ये तो कागज है इसमें काले काले अक्षर हैं और नारायण इसमें कुछ शब्दों का संग्रह है उपनिषद होती हुई हो गई है और वो विद्या वृत्ति है वो तो इसके दो रेख है गया कदरम अधिकम्य थे अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व का अधिगम करने का वही उपाय है तो ब्रह्म तत्व के अधिगम का जो हृदय उपाय है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति माने ब्रह्म ज्ञान घटाकार वृत्ति माने घट ज्ञान तो ये जो ज्ञान रूपा रूपाधिज्ञान है इसको उपनिषद कहते हैं इसको गृह नारायण उपनिषद के प्रारंभ में भगवान शंकराचार्य ने उपनिषद शब्द की बहुत संक्षिप्त व्याख्या की क्योंकि तो और उपनिषदों के प्रारंभ में अंतरेय उपनिषद के प्रारंभ में दूसरे उप जहाँ उपनिषद का भाग्य ही पहले शंकराचार्य भगवान ने लिखा हुआ है क्योंकि अपनी शाखा के वेद की रक्षा जो है वो अवश्य कर्तव्य है तो वेद की जिस शाखा के शंकराचार्य जी थे उस शाखा का उपनिषद है अंतरेय उपनिषद तो पहले उन्होंने उसका भाष्य किया और उसने उपनिषद शब्द का विस्तार से अर्थ समझाया और जब ब्रह्मण तो की व्याख्या करनी हुई तो संक्षिप्त में दे गया ईसावास के उपनिषद के प्रारंभ में हुए उपनिषदों के प्रारंभ में दे गई है तो अत्र उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्यय के बेतरा महाराज कहते हैं कि ये उपनिषद सदुग्रह है, वे केवल के आ, है। जो केवल ब्रह्म विद्या के ही विषय करता है कत्र सदभा अभिधार्थ कुट जो केवल ग्रंथ के अर्थ में या केवल शब्द राशि के संबंध में उसका प्रयोग नहीं होगा। इसमें उपसर्गत तो प्राप्ति तो तत्प्रती की समाप्त होती उप शब्द का उप है उपसर्ग और उसका अर्थ होता है समूप ताप माने हम एक ऐसी चीज बताने के लिए ये आरंभ कर रहे हैं जो आपसे बहुत पास है उपनिषद शब्द में जो उप है उपमाने उपसर्ग उप माने पास जैसे आप देखो ना जैसे अध्यक्ष हैं हरकिशन दास का तो उपाध्यक्ष हुए बच्चों भाई ड्रैस वाला तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के बिल्कुल पात्र तो है न उसी को तो उपाध्यक्ष बोलेंगे ना तो ऐसे उपनिषद शब्द में जो उप है वो पास का समीप का बाटक है वो रो भाई अच्छा ये कुछ साहित्य हो पर ये कितने पास है बोली एक जगह बच्चू भाई बैठे हैं एक जगह हरकृशन दास बैठे हैं दो जगह बैठे हैं एक दिन अध्यक्ष काम करते हैं एक दिन उपाध्यक्ष काम करते हैं है ना? ये उपाध्यक्ष का एक नाम है उपाध्यक्ष का दूसरा नाम है कि ये उपनिषद में जो उप है ये समूपता को कहां तक ले जाता है दोनों अलग अलग बैठे हैं सो कि दोनों बारी बारी से काम करते हैं सो कि दोनों दो नाम वाले हैं दो रूप वाले हैं दो देव वाले हैं तो है ना उप शब्द का कितना अर्थ है बोले बाबा इस उप के अर्थ को घटाने वाली कोई चीज नहीं है कि कम कर दो दे देश से काल से तो निरति से शांत्यता बोधक है अब अव्यवहित तो साहित्य का बोधक है माने जहां बीच में कोई दूसरी जगह न हो दूसरा समय न हो दूसरा गृह न हो दूसरी व्यक्ति न हो इतने साहित्य का बेधक है और उसर्ग सांत्य सत्प्रतीक समाप्ति दे तो उसकी समाप्ति कहाँ होती है का प्रत्यत्मा में सबसे पाप क्या है का अपना आपा वो उपशब्द का अर्थ है त्रिविधस निश्दों की विशेषण और ये मीसर्ग तो क्या है ये सत्य का ये ही विशेषण है नी माने पराम हाँ। तो त्रिविध से सदर्थस्य सद धातु का चंद्र धातु का तीन अर्थ होता है किसी चीज को बिखेर देना झीदा कर देना हाँ। उसका ज्ञान करा देना और इसका नाश कर देना तो ये जो उपनिषद में शब्द आती है ये क्या करती है, है। तो ये जो है ये क्या करती है कि किसी चीज को ढीला करती है अविद्या के बंधन को बिल्कुल ढीला कर देती है ब्रह्म का बोध करा देती है और अविद्या तजनित संसार का बिल्कुल नाश कर देती है इसलिए उपनिषद को उपनिषद कहते हैं वो सुरेश्वराचार्य महाराज ने वारिक में उपनिषद शब्द का ऐसे अर्थ किया वो जो उपनिषद से है और उस पर भाष्य है शंकराचार्य का और उस पर वार्पिक है सुरेश्वराचार्य का और उस पर टीका है आनंद गिरे के और इस तरह एक संप्रदाय की बात के अतिरिक्त और भी भिन्न भिन्न संप्रदायों को आप उस पर ग्रंथ टीका समझते हैं बड़े विचित्र बड़े विचित्र हो ठीक यम आत्मानम उनका उपनीय मन ब्रह्मा च पास्त्र वय ग विद्या उनका भरेत उपनीय उपनीय मनम इम आत्मा है। ये जो आत्मा आत्मा शब्द का ये आत्मा आत्मा शब्द का और भेद रहित द्वैत रहित जो ब्रह्मगण वही है ये ऐसा कराती है जो और अविद्या का कर देती है नाम इसलिए उपनिषद का नाम उपनिषद होता है निहत्या नर्ख मूलम स्वाद्याम प्रत्य परम गमयत व्यक्त संभेदम अतये कमिषदय उपनिषद को उपनिषद क्यों करते हैं कि चरण सत्य वो पर ब्रह्म है इसका अपने आत्मा के रूप में बोध करा करके अनर्थ का मूल जो अविद्या है उसका नाश कर देती है रहित ब्रह्म का बोध कराती है इसलिए उसको उपनिषत्र करा प्रवृत्ति तमयुवे छेद तत्व यदि द्वितीया मता आ, प्रकृति के जितने भी हेतु हैं उनका समीर उच्छेद करके अल्पन्न कर देते हैं, इसलिए इस उपनिषद कहते हैं यथो क विद्या वे हित ग्रंथे कब भवे दुनि संमा मांगलम जीवनम दखा ये उपनिषद का विषार्थ श्री चरेश्चार जी महाराज सुनाते हैं अब ग्रहारायण उपनिषद में तो शंकराचार्य ने भाष्य में कहा कि इसका बृहदारण्यक नाम क्यों है बोले ये परिमाणत वृहद है और आरणक है इसलिए इसका नाम बृहदारण्य है मारे और परिषदों से बहुत बड़ी है और वन में रह करके महापुरुषों ने इसका अध्ययन किया है और एक बात और है ये आरण्य है इसका अर्थ ये होता है कि गांव में कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता है और चित्त तो में अशांति होती रहती है जहाँ बिल्कुल रण ना हो और उसका नाम अरण्य होता है अरण्य माने शरण्य भी होता है अभी जो भाती के अरण्य शब्द बनता है जब दुनिया में बड़ी बेचैनी होती है तब चौथे पन मूर्त कानंद गायी आरण्यम शरण्यम अभिगू धातु से अरण्यम पद बना इसका अर्थ होता है वन वो है जहाँ खूब मजे से भजन कर सके वन समझक अपना हृदय भी एक एकांत अरण्य है वहाँ किसी से राग राजदेश मत रखो है न जिस चीज को हटाना है उस पर ध्यान मत दो और जिस चीज को पाना है उस पर भी ध्यान मत दो क्योंकि पाने में भी ऋण है और छोड़ने में भी ऋण है तो जिसके ना पाना है न छोड़ना है ऐसा जो अपना आपा है उस पर ध्यान दो मैं कम हूँ मतलब ये हुआ की बेटी को बहुत संवार लिया है ना बेटे का ध्यान बहुत रख लिया घर की सफाई बहुत कर ली शरीर को बहुत सजा लिया है न बहुतों से बेस्टी कर ली और बहुतों से दुश्मनी कर ले अब जरा एक ऐसी जगह पर आओ है न जो स्वयं अपने आप को इतना गौण इतना गौण अपने आप को क्यों बना रहे हो जिसके लिए सारी दुनिया उसी कुटुम तो तो छोड़ रहे हो आ, तो ये आ रहे हैं। आ, अपने हृदय में ही महाराज जो संभव का स्थान है राग द्वेष रहित जो तुम्हारे हृदय में स्थान है से रागद्वेष वहाँ आकर बैठो तो ये बृहद कैसे हैं तो शंकराचार्य ने तो केवल परिमाण के बृहद इतने शब्द का प्रयोग किया पर सुरेश्वराचार्य जी महाराज तो उक्त अनुक्त का चिंता करके कार्तिक लिखते हैं ओ दो कहें शंकराचार्य ने एक दिया। तो शब्द यहां छोड़ गया वो क्या शब्द छोड़ दिया अभी वो अर्थता न केवलम परिमाणत अभी तु अर्थतः लेकिन केवल परिमाण में ही ये उपनिषद बड़ी नहीं है लेकिन अर्थ में भी बड़ी है तात्पर्य में भी बड़ी है ये दो बात बतवाती है उपनिषद वो बहुत श्रेष्ठ बात है बल्कि हमारा तो ये कहना है अकेली ब्रहदारायण्यक उपनिषद तो में जितने अर्थों का वर्णन है उन्हीं अर्थों का वर्णन सब उपनिषदों में है एक ब्रहदारण्य महा के सहित जब भी उपनिषद का समाग्रह हो जाए तो ये सारी उपनिषदों का इसमें स्वाभाव हो जाता है इसमें श्रवण हो जाता है अब एक बात आपको तो, प्रारंभ भी तो कर देना चाहिए ना तो इसका शांति काट से तो है पूर्ण मदम पूर्ण ये इसी के मंत्र भी द्रवनारायण एक उपनिषद का ही है और हमारे गए श्री विजय बाबाजी महाराज के संप्रदाय में इनका कोई तो प्रखट संप्रदाय नहीं है वो तो थका ग्रह है न संप्रदाय माने ज्ञान की जो परंपरा है सम माने सम्यक और प्रमाने प्रकृष्ट और दाय माने हकदारी हो हकदारी दाए भाग जैसे होता है ना? गुरु के पास जो उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बला के बला जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो है न अपने शिष्य में संचार होता है उस संचार का नाम होता है संप्रदाय तो इस औपनिषद संप्रदाय में शांकर संप्रदाय में श्री मिद्रा जी महाराज का नाम था पूर्णानंद तीर्थ श्री पूर्णानंद तीर्थ बोलते थे तो उनके पास सत्संग करने वाले लोगों को ये शांति बड़ा प्यारा था सोम पूर्ण मद पूर्ण निदम पूर्णात्म व्यक्त थे इस तो प्रकार ने एक उपनिषद कहा यही शांति पाठ है इसका अर्थ ये है कि जिसको तुम तो वह कहते हो कि कोई कारण है कोई परोक्ष है तो वे पूर्ण है हा? तो जब वो पूर्ण है तो ये क्या है वो ये भी पूर्ण नहीं है एक पूर्ण जब होगा तो जब दूसरा मालूम पड़ेगा तो वो मालूम पड़ने वाला भी उस पूर्ण को न्यारा नहीं होगा अपूर्णा पूर्ण निरक्ष पूर्ण में पूर्ण ही हो सकता है अपूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता और पूर्ण की पूर्णता मात्र को यदि देखें पूर्ण पूर्ण माध्यम तत्व ज्ञान के द्वारा पूर्ण की पूर्णता का ज्ञान हो जाए तो पूर्ण मेवावशिष्य थे अपूर्णम बाध्य तो केवल पूर्ण ही शेष रह जाता है और जो अपूर्ण मालूम करता है वो बाधित हो जाता है जो तो मंगलाकरण अब एक गृहारण्य के दृष्ट की एक बात प्रारंभ कर देते हैं इसमें एक अभ्यारोह का वर्णन है पहले अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में और में मंत्र है उसका नाम है अभ्यारोह अभ्यारोह माने परमात्मा के सम्मुख चरना आरूध होना परमात्मा के सम्मुख आरूध होना उसको पवमान ही बोलते हैं पवमान पवमान माने हृदय को वो पवित्र करता है जैसे कहीं गंदगी भरी हो पंखा चढ़ा दिया हवा आ गई छिड़की छोड़ दी और हवा वहां से गुजरी जब हवा गुजरी वहां से तो गंधबार जी महाराज आये बाहर कोई बैठ गया तो हवा हो ना तो वो गंधवार जी महाराज हवा जी आए और आ करके वहां जितनी दुर्गंध थी उसको उड़ा करके ले गए तो ये जो पवमान मंत्र है जब कर्म में उसको दुबराना चाहिए जब कर्म का उसको दुबराना चाहिए पहले अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का अट्ठाईसवां मंत्र है अरे आप कब लोग जानते हैं जब मैं बोलूंगा तब आप देखेंगे कि आपको जो मंत्र याद है वो है ओम असतो मदगमय समसो माँ ज्योदर्गमय मृत्योर्मा ये मंत्र हो तो दृक्ष बात बहारिषद में ये है एक मंत्र के वेद का है ही उपनिषद का है ही पर उपनिषद इसकी व्याख्या करके बताता है क्योंकि वेद का अर्थ समझना बड़ा कठिन है और पूरी संस्कृत से तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है तो उसका तो संप्रदाय परम्परा से अध्ययन होता है आओ बढ़िया बात उसमें देखो क्या है ये उपनिषद ने व्याख्या करते समय केवल दुर्विभाग कर दिए मंत्र में जो असत है तो तम है और जो तम है तो मृत्यु है और जो सत्य है सो ज्योति है और जो ज्योति है सो अमृत है उपनिषद में हो उपनिषद में मंत्र होते हैं उनकी व्याख्या तो कहीं कहीं होती है तो ये एक ऐसा मंत्र है ग्रवदारण उपनिषद में जिसमें मंत्र की व्याख्या की हुई है और पहले अध्याय में है तो आप ध्यान करो जरा इस पर असतो हो क्या आप असत्य कर्म में रुचि रखते हैं यहाँ देखो तो आपके तो सत्य का साक्षात्कार होगा ये देखो सत्य तो एक जीवित जागरण चेतन सत्य है ना आप जानते हैं कि हम बेईमानी का पैसा अपने पास इकट्ठा अच्छा करें और सत्य में हमारी निष्ठा हो जाए तो जब आप असत्य बोल करके पैसा इकट्ठा अच्छा करेंगे दोई मानी से बिना हक का भोग करेंगे अच्छा और जरूरत होने पर सत्य को छोड़कर झूठ बोल देंगे तो जो असली सत्य है वो बराबर पाँच है लाख पांग दुपट्टा सो जाएगा वो कहेगा इस आदमी की ओर हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है इसका ख्याल इसका ध्यान करने की जरूरत नहीं है बोले कहूँ भाई हे सत्य जी उठो ना उसको तो संभालो। वो तो बोले कि देखो इसका बड़े मजे से असत्य से काम चल रहा है तो जब असत्य से काम चल ही रहा है इसका तो सत्य बोलेगा मैं क्यों तकलीफ पाऊँ ये देखो इतने साधन की बात सारी आ गई लोग देखो आप देखो, देखो। यदि आप असत से अपना भोग कर लेते हो यदि असत का संग्रह कर लेते हो यदि असत कर्म कर लेते हो यदि असद भाषण बोल लेते हो कर लेते हो और असद भाव अपने हृदय में धारण कर लेते हो कि तो सत्य को प्यार गरज पड़ी है कि तो तुम्हारे सामने आप एक खड़ा हो जाए कि हे शेष भी जरा हमारी भी अनुग्रह की वृक्ष करो अनुग्रह की क्या गरीगत पड़ी है सत्य को तो कि वो तुम्हारे सामने आ गए तो असतो माँ सत्य माइारो अजियारों माने के ऊपर चढ़ने की पहली सीढ़ी ये है कि हम परमात्मा से तो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना, प्रार्थना माने हमारे निश्चय में जो प्रकृष्टतम है उच्चतम है श्रेष्ठतम है उसकी याचना करते हैं हमारी दृष्टि में उच्चतम क्या है का असत्य नहीं सत्य है हमारी दृष्टि से उच्चतम इसलिए हम असत्य को छोड़ करके सत्य में आयू होना चाहते हैं आ, ये जो प्रार्थना का है न मुख्य वो प्रेय है नीड़ी तो प्रार्थना परमेश्वर से ये है कि हम असत्य वस्तु असत विशोध असत कर्म असद भावना असत स्थिति उनमें जो हम फंसे हुए हैं उसमें से हमको उठा करके सत्य में सत्य का अधिगम कराओ क्यों बोले असत्य जो है वो तमस्त है अंधकार है बल्कि शंकराचार्य ने तो इसको ऐसे ले लिया ठीक है ये प्रार्थना तो की हमको असत्य से सत्य का अनुभव कराओ असत्य में तो उतारो सत्य का अनुभव कराओ अब आप देख लेना जरा आपने दिल को भी तोड़ लेना लेकिन यदि सत्य अज्ञात हो हम अज्ञानांधकार में रह करके ही बिना जाने ये सोच रहे हैं कि ये असत्य है और ये सत्य है तो हमारा जो सोचना गलत होगा इसलिए तम सोमा ज्योति गमया हमको अंधकार में से प्रकाश में ले चलो एक दिव्य ज्योति स्वयं प्रकाश तत्व का अनुभव कराओ अर्थात अज्ञान को मिटाकर ज्ञान दान करो आप जो सोचते हो कि ये चीज मिलेगी तो हमको सुख मिलेगा वो साक्षात्कार करके सोचते हो केवल ज्ञान से सोचते हो इस देश में जाने से सुख मिलेगा वो काल आने पर सुख मिलेगा वो आदमी हमको सुख देगा वो औरत सुख देगी वो मर्द सुख देगा वो कैसा सुख देगा वो काम सुख देगा वो भोग सुख देगा वो लोक सुख देगा इन दोषों को देवता सुख देगा ये उपास को सुख देगा ये जो सुखते हो ये रोशनी में ज्ञान की रोशनी में देख सोचते हो ये केवल अज्ञान में केवल अज्ञान में हो बात ये बताई तम सो मा ज्योतिर्गमय हम साधन साध्य के संबंध में भी जो अज्ञानांधकार में पड़े हैं न ठीक साधन को समझते और न ठीक साध्य को समझते एक हमारा वो अज्ञान बिता करके हमको प्रकाश का दान करो इसका यथार्थ ज्ञान कराओ और ये ऐसा आखिर जरूरत क्या है इसकी मृत्यु और माँ हम सब मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं दुनिया में ऐसा कौन है जिसका मृत्यु से जोश न हो सब लोग मरना मरने से डरते हैं देखो बुढ़े लोग अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आविष्कार कर रहे हैं कि नहीं ये हमारी 100 वर्ष की उम्र जो अभी है तो वो 400 वर्ष की हो जाए। दुनिया में कोई 25, 50 वर्ष का न मरे सौ दो वर्ष का न मरे चार सौ वर्ष तक जिंदा रहे हमारी मृत्यु से जोश है अपने जो लोग पैदा हो गए हैं मौत से द्वेष करते हैं और जो पैदा नहीं हुए हैं उनके पैदा होने से ही द्वेष करते हैं है? उनके पैदा होने से ही द्वेष करते हैं कल बाबा ये आवेंगे तो हमारी कुर्सी छीनेंगे तो हमारी जगह पर बैठेंगे है ना न कभी हमारी बुद्धि के वे कुछ पछार देंगे क्योंकि आगे जो प्रज्ञा आएगी जो विज्ञान आएगा जो आविष्कार आवेगा पुराने से उतना चिपक जाओ कि नए का आदर ही नहीं करोगे नए से संघर्ष ही करते रहोगे तो एक पुराने आदमी का दुनिया में होना माने प्रत्येक नए से संघर्ष करना और यदि ऐसा जीवन व्यतीत करोगे तो हमेशा संघर्ष में दुख में पड़ जाओगे तो मौत तो किसी को पसंद नहीं है अच्छा तो मौत किसी को पसंद नहीं है इसलिए देखो क्या जो असत्य है ये ही मृत्यु है असत माने प्रपंच संसार देहादी प्रपंच जो मरने वाला है बाघ दे है असत्य यदि उसमें मैं करोगे तो सत का साक्षात्कार कैसे होगा तो असत में से अहम पने को निकालो और सब वस्तु को जान करके उसका आत्म रूप से साक्षात्कार करो अज्ञान को मिटा दो असम में जो असत है वही मृत्यु है असत कहीं मृत्यु है मैंने मृत्यु की सत्य ही नहीं है मृत्यु हुए असम असत मृत्यु हो जो असत्य है मृत्यु है और जो मृत्यु है तो असत्य है एक ऐसा ज्ञान आएगा जहां तुम देखोगे कि साधु हम मरते नहीं हमारी मौत नहीं होती पलटू करो विचार पलटू करो विचार साधु हम मरते नहीं पलटू करो विचार तो ये जो ये जो है मृत्यु क्या है अज्ञान का नाम मृत्यु है आप देखो तमस का नाम मृत्यु है माने जब तक अज्ञान है तभी तक हम हम अपने को मरने वाला मानते हैं और जब तक अपने को मरने वाला मानते हैं तब तक अज्ञान है और जब तक हम अज्ञान से अपने को मरने वाला मानते हैं तब तक असद से छुट्टी नहीं मिले और जहां अपने आप को जाना है ना असत कर्म को छोड़ करके सत की जिज्ञासा की और सत्य को जाना वहाँ हम अमृत हो गए और मृत्यु से बच गए तो जो अज्ञान से प्रेम करता है अरे चाहे वो कुछ हो गई हम तो यही करेंगे चाहे इसका नतीजा कुछ हो हम तो यही भोगेंगे वो अज्ञान का प्रेमी है ना है ना? चाहे कुछ भी आगे होना ईश्वर का ऐसी भी सोचो है न कि चाहे नतीजा कुछ भी हो हम यही भोगेंगे यही करेंगे यही रखेंगे और चाहे स्वर्ग कुछ भी हो हम तो वहाँ जाके रहेंगे है ना? चाहे समाधि कुछ भी हो हम तो लगा के छोड़ेंगे तो जो अज्ञान को चाहे ईश्वर कुछ भी हो हम तो उसको प्राप्त करेंगे तो जो अज्ञान को स्वीकृति दे करके साध्य को तो प्राप्त करना चाहता है उसका अज्ञान नहीं मिटेगा और जो असत्य को स्वीकृति देकर के सत्य को प्राप्त करना चाहता है उसका असत्य नहीं छूटेगा और जो मृत्यु को स्वीकृति दे करके अमृत को प्राप्त करना चाहता है मृत्यु उसकी नहीं छूटेगी अमृत की प्राप्ति नहीं होगी ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पहली लाइन में सत है दूसरी लाइन में चित है और तीसरी लाइन में तीसरी लाइन में आनंद है ये अमृत जो, तो जो है ये अमृत जो है ये आनंद स्वरूप है तो सत जो है ये दृष्ट काल वस्तु तीनों से अबाधित होने के कारण माने सर्वथा अबाध्य होने के कारण सत अद्वितीय है ना और बाकी सब अटक है और वो ज्ञान स्वरूप है और केवल अज्ञान से झटका हुआ है और वही अमृत स्वरूप परमानंद स्वरूप अपना आत्मा है इसलिए मृत्यु हमारा स्पर्श नहीं करते आओ आपको ऐसी विद्या की विद्या आपको सुनाते हैं सुना जिसे, जिसके जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में से असत निकल जाए अज्ञान निकल जाए और मृत्यु निकल जाए आपको मृत्यु का डर बिल्कुल नहीं रहेगा इस उपनिषद के श्रवण से तो ये बृहद ब्रह्म विषेक जो आरण्य का ज्ञान है तो वो हम आपको सुनाते हैं बृहत माने ग्रंथ से बड़ा, बृहत माने अर्थ से बड़ा और बृहद माने ब्रह्म ये ब्रह्म स्वरूप और आरण्य अरण्य विद्या ऐसी जो संपन्न है वो अब आज ऐसी लेकर तो के इस तारीख के प्रातः काल तक ये प्रसन्न करने वाला है बीच में